सांख्य सांख्यकारिता के आधार पर आनंद विकार कहते हैं एक ब्रह्म नहीं हो सकता जन्म मरण पुरुष कर्ण प्रतिगपत्रवृत्तेष बहुत सिद्धमु विपियात्म व्यवस्थित सांख्य आदि बुद्धि का विरोध है सर्वपुरवर्ती एक आत्मे सकल उपाधियों के औपाधिकेद साधने स्वाभाविक भेद साधने अनेक दर्शन प्रक्रमता विचार करते हैं और पुरुष जो भेद है औपारिक भेद तब तो वेदांत सिद्धांत की यात्री कर दिया फर्क क्या रहा हम भी औपारिक भेद मानते हैं यदि नहीं आत्मा के स्वाभाविक भेद मानोगेकान्तिक दोष हो, हो जाएगा विचार हो जाएगा इस बात को दर्शाने के लिए यह मंत्र आरंभ हो रहा है अगर रहे थे कोई इत्यादि कार्य का ही व्याख्या कर रहे देखिए टिप्पण कर जन्म मरण करना प्रतिनियमान जन्म का मरण का और करणों का प्रत्येक प्राणी अलग अलग देखने को मिल रहा है इन सकल उपाधियों में एक ही आत्मा है एक उपाधि का मरने से सारे मर जाना चाहिए क्या आत्मा उससे अलग हो जाएगा एक उपाधि का जन्म से सबका जन्म एक के करण की प्रवृत्ति भी तो सब के करण प्रवृत्ति हो जाना चाहिए एक ने आम खोला तो सब खुल जाए एक दृष्टा हो तो सब दृष्टा हो जाए आर्य शेष आर्या छंद में न पूरा का प्रसांगिकारी का आत्म ने एक सदी एक जाति मृतवा सर्वेव जाता मृदावा आत्मा एक का होंगे एक के जन्म लेने पर एक के मरने पर सभी का जन्म या सभी का मरना मानना पड़ जाएगा एकस्मिन चक्ष प्रवृत्ते सर्वेव चक्ष एक चक्ष प्रवृत्त होने पर सभी का चक्ष की प्रवृति माननी पड़ेगी तो एक ने दृष्टे सर्व दृष्टारा एक ने देख लिया तो सभी उसको देख लिया व्याख्या और गयुगत प्रवृत्य कि धर्म ज्ञानो अन्य से ज्ञानो अपर से वैराग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य परस्य काम प्रवृत्ति वेदा हम देख रहे हैं प्रवृति कैसी है एक व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त हुआ है एक व्यक्ति ज्ञान में है और ये दूसरा व्यक्ति वैराग्य विशिष्ट है कोई ऐश्वर्य से युक्त है अलग अलग कोई कामना आदि से युक्त है अभी आत्म नान इसलिए भी आत्मान मानना पड़ेगा अन्यतः सर्वेशा सुनने वार्ते सभी एक ही भी क्यों नहीं प्रवृत्ति सब कामना में होते, ऐसा वैराग्य में देश सभी धर्म में सभी ऐश्वर्य में सभी ज्ञान में एक ही में सभी की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि एक ही आत्मा है सभी में इसलिए सर्वे सामने की सुनने वर्त योग प्रवृत्ति देख रहा ऐसा नहीं है इसे पुरुष नैगुण विवृतव एवकार सिद्धमित अनंतर दृष्टव्य एवंकार सिद्ध एवं पुरुष नान सिद्धम एवं ऐसा जोड़ लेना पड़ता है नाना तो उसका विपरीत तस्वीय परिणाम क्या है वह कोई सुखी है कोई दुखी है कोई मोहग्रस्त है कोई क... कोई मूड है, कोई है कैसा है तो। और कि विपर भेद साजतामस पुरुषाण तस्तर तीन गुणों के कारण से सात्विक, तामसिक भेद में जीवों में हम देख रहे हैं कोई पुरुष सात्विक है कोई पुरुष तामसिक है कोई पुरुष रा, राजसिक है।, भेद हुआ? एक ही आत्मा है तो। ये भेद नीचुत्तम मध्यम व्यवस्था भी न सात इसी तरह से त्रिगुण्य का भेद को लेकर के निचुत्तम मध्यम व्यवस्था भी भेद नहीं होना चाहिए था ण वेदांती यदि वेदांत कहता है अंतकर्ण का भेद क्यों भेद है कहते अंतकर्ण का भेद अपने आप कैसे हो गया बिना पुरुष के भेद का अंत स्वतः स्वत कैसे सिद्ध करोगे अंत करण भेद पुरुष भेद से अंत का भेद को मानने में पुरुष भेद ही कारण है अन्यथा तेद से प्रमाण्य वचनाथ नहीं तो भेद में कोई प्रमाण ही नहीं रह जाता है अंतकरण अपने आप क्यों भिन्न भिन्न हो गया अनेक अंत करण क्यों हो गए इससे कोई जवाब विदा दे नहीं सकता ऐसे भी कोई कहे तब तो उसके जवाब में मंत्र आता है अग्नि को भुवन प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो ब था सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बिष्ठ जैसा एक ही प्रकाश स्वरूपाग्नि संपूर्ण लोक में उस पूरी दुनिया में व्याप्त होकर प्रविष्ट पंचकृत पंचमाभूत दृष्टिया लेकिन क्या होता है काश कार्यो में भिन्न भिन्न भिन दाही पदार्थों में कैसा है वह रूपम रूपम प्रतिरूपम वही पंचकृत पंचमाभूत आकार होकर के भी वह अग्नि प्रकट नहीं होता अव्यक्त रहता है अनविव्यक्त अवस्था में कैसा है वह याद लकड़ी का आकार है तादृश अग्नि का भी गोल लकड़ी है गोल है ना अग्नि भी गोल आकार में है जैसा कि उनकी छिपा हुआ है अभी अभी अभिव्यक्त तो हुआ नहीं अभी टेबल के आकार में मेज के आकार में कुर्सी के आकार में खिड़की दरवाजे अनेक आकारों में लकड़ी आप जो जिन जिन आकार लकड़ी को देखोगे उन आकारों में क्या है अग्नि है इस लोहा है अनेक आकार के लोहे है सारे लोहों को डाल दो अग्नि में तब जाएगी जब लाल हो जाए एक एक आकार को निकालो तो कह अग्नि आकार में दिखाई देगा कि नहीं देगा यादर्श शाकार लोहे का दिखाई देगा से रूपम रूपम प्रतिरूप बबुआ एक ही अग्नि चाहे पंचकृत हो व्यापक पंचकृत भी वास्तव में सकल उपाधियों में अनविव्यक्त होकर व्यापक रूप में विद्यमान है लेकिन वह जैसा आकार वाला उपाधि में है तैसा तैसा आकार वाला वो दिखाई देता है और व्यवहार भी हो जाते हैं गैस की अग्नि है इसका अग्नि है उसका अग्नि कोयले का अग्नि है नहीं अग्नि भी अनेक बोल देते हैं ना उपाधि वैसे तो कह रहे हो आप गैस की अग्नि है ये भट्टी का अग्नि है कोयले का अग्नि है लकड़ी का अग्नि है अलग अलग प्रकार के है ना कंडे का अग्नि होता है कंडा बनाते गोबर की उसकी अग्नि है जैसा उपाधि को लेकर आप अपने उपाधियों के आधार पर संज्ञा अलग अलग देते जाते हैं ठीक उसी प्रकार सगल भूतों के अंतर जो अंतरात्मा है वह एक ही है जो सगल भूत में व्याप्त है रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठा उनके रूप से अनुरूप होकर वह दिखाई दे रहा है आकाश के समान अपने अधिकारी रूप से उन सब के भीतर बाहर श्रोता हुआ भी वह इसे कहते बहिष्च भीतर बाहर श्रत होता हुआ भी और भीतर में बुद्धि उपाधि में विशेष रूप प्रकट होने से अंतरात्मा कर जाता है उसको जैसे कहते रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च केवल अंतरात्मा ही है ऐसा बात नहीं वो तो बाहर भी है जैसे आकाश घटके भीतर भी है घटके बाहर भी है व्यवहार हम कर देते घटाकाश इसका प्रया है कि महाकाश घट के अंदर समाहित हो गया, गया। महाकाश का प्रजा पर है ही उसमें घट उपाधि प्रकट हो गया वो उपाय जब प्रकट हुआ जब उत्पन्न होता है साथ साथ वह उस आकाश को परिचिण करने के सम्मान होता वह प्रकट हुआ इसलिए हम घट आकाश व्यवहार कर देते हैं तत्व तो एक क्षेत्र व्यापक आकाश के समान व्यापक होता है उसमें एक अंत उपाधि प्रकट होते ही ण जो प्रतिबाचे भाषित होता है ऐतिहासिक भासित हो रहा है आभाष जो भाषित होता है उसको लेकर हम अनेक चीज भले व्यवहार कर लेते हैं इन एक ही है। है, जिस अधिष्ठान में पैदा हो रहा है वही अधिष्ठान का परिच्छेद हो जाता है और उस व्यापक का प्रकाश को लेकर विशिष्ट प्रकाश डालने लगता है वह व्यापक का सामान्य प्रकाश है दर्पण देखो में ही देख लीजिए दर्पण कहाँ है सूर्य का व्यापक सामान्य प्रकाश के बीच में खड़ा है आप पकड़ के रखे कहा अंधकार में थोड़ी खड़े की सूर्य का सामान्य प्रकाश में है वो प्रकाश में रहते हुए क्या कर रहा है वो उसी सूर्य के सामान्य प्रकाश जो आ रहा है उसका ऐसा विशिष्ट रूप में कर फेंक देता है उससे अंधकार में रहना वस्तु भी दिखाई देकर लगता है उसी प्रकार अंतरकरण की भी महिमा सर्व्यापक आत्मा में ही कल्पित है उसके बावजूद उस आत्मा के प्रकाश को लेकर एक विशिष्ट प्रकाश को फेंक देता है तो आप उसे भ्रांति में जाते हैं। मैं उस व्यापक ब्रह्म सामान्य प्रकाश से अलग हूं ऐसे विशिष्ट प्रकाश पर अभिमान कर लेता है तो इसी को अहंकार मूढ़ात्मा करता मन और उस विशिष्ट प्रकाश में प्रतित भोक्तृत्व आदमी अभिमान करता है अपने तो आप को जीव मानकर अनेक पुरुषवाद खड़ा कर लेता है इन वास्तव में वह उपाधि को छोड़ो तो ऊपर जो विशिष्ट प्रकाश है वह कहा लय हो जाएगा वापस सामान्य में लौट जाएगा एक, एक ही है अनेक नहीं है अग्नि रहता एक जैसा अग्नि एक ही है जान बुझे आग्री का साम लिया क्योंकि प्रकाश भी प्रकाशात्मक है जिसे प्रकाशात्मक दृष्टांत तो दिया ऐसा होते हुए हो सन्न भुवन भवंती भुवनम जिसमें सारे भूतों की उत्पत्ति हुआ करती है उसका नाम भुवन है अयम लोक कहने का मतलब यह दुनिया यह लोक और कहते हैं अयम लोक तम इम प्रविष्ठो अनुप्रविष्ट ऐसा जो यह लोक है उस लोक में वह प्रविष्ट है उपाधियों की सदृश प्रतिरूप की करते हैं उपाधि सदृश चतुष्कोण धर्म के चौकोण लकड़ी है अष्टकोण लकड़ी है शटकोण लकड़ी है गोल लकड़ी है रेडीमेड लकड़ी है जैसा लकड़ी वैसा प्रविष्ट है अनुप्रविष्ट हो गया है अग्नि रूपम रूपम प्रति दारि दाय प्रति त्य दारूमरी लकड़ी हाँ लकड़ी आवि दाही वस्तुओं का भेद के जैसा जैसा आकार है वैसे वैसे आकार वाला हो जाता है प्रतिरूप मन सदृश तूपान ढाई भेदे भेदेर बहुविधो भ उन उन प्रतिरूप जो है उपाधियों के कारण से ढाई भेदों के द्वारा वह एकमेव अद्वितीय अग्नि भी बहुत प्रकार वाला होकर दिखाई देता है जब जलाओगे तब भी फर्क हो जाता है लकड़ी के ऊपर निर्भर है किसी से हरा पीला रंग कल आग दिख रहा है लो कहीं नीले रंग का कहीं सफेद रंग कहीं है ना अलग अलग रंग के हो जाते हैं धुएं में भी अलग अलग रंग सा हो जाता है धुआं का भी जो है जो उत्कटता फर्क पड़ जाती है लकड़ी के ऊपर निर्भर है जैसा लकड़ी वैसा उत्कटता होता है एक दस अभूत अंतर ठीक उसी प्रकार से एक है सर्वभोता अंतरात्मा सर्वेशा भूता नाम अभ्यंतर आत्मा सकल भूत आभ्यंतर जो अत्यंत भीतर में रहने वाला आत्मा तो आपने अति सूक्ष्म ईव जैसे लकड़ी में छिपा हुआ अग्नि बाहर से दिखता तो नहीं है जब जलाओगे तब पता चलता है उसकी प्रकार यहां पर भी है अंदर में है किसी को मालूम नहीं होता है आत्मा अंदर है, लेकिन वार तब तब आपको पता लगता है जब आंग से कोई देखते हैं कोई वार लगता है मय हूं उसको किसको पता चलेगा सर्वदेह प्रति प्रविष्ट तत्पात प्रतिरूप हुआ सगल देहों में प्रविष्ट से जैसा शरीर है चींटी बिल्ली कुत्ता वगैरा जो जैसा उपाधि वाला है या मनुष्य आदि जैसा जैसे शरीर मिलता है वैसे वैसे आचार वालों के रचेतने प्रतीत होने लगता है अविकृत रूपेण आकाशवत बहिश्चर पर लेकर के विकृत रूप वाला चैसे दिखाई दे रहा है ना किंतु वास्तव में वह वा बाहर में सर्वव्यापक हो करके आकाश के समान अपने अविकृत रूप से भी स्थित है तथा अन्यो दृष्टांत उसी प्रयोग और दृष्टान्त है वायु रथे को भूवरम प्रविष्ठो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुआ एक सदास भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बिष्ठ वायु रथई को भुवनम प्रविष्ठ जैसे एक ही वायु प्राण रूप से इस लोक मन इस देह भुवन आंगे शरीर इस शरीरों में प्रविष्ट हुआ है प्रत्येक रूप के अनुरूप प्रत्येक शरीर के अनुरूप उस प्राण आदि रूपेण विद्यमान वायु का शक्ति सामर्थ्य आदि अलग अलग हो जाता है रूपम रूपम प्रतिरूपम बबुआ चिंती का शरीर में भी प्राण है हाथी का शरीर में भी प्राण है आदमियों में भी देखो बहुत ताकतवर आदमी के भी शरीर में प्राण है कमजोर आदमी के शरीर में भी प्राण है वायु प्रत्येक शरीर में घुसा पड़ा है लेकिन प्राण का सामर्थ्य सब अलग अलग है चिंटी से जिसको कमजोर आदमी बोल रहे हो उसके भी प्राण ज्यादा बलवान है चिंटी भी मार देता है और जो कमजोर आदमी के अपेक्षा से भी जो ज्यादा बलवान वाला शेर जिसको मान रहे हो ताकतवर आदमी उससे भयंकर प्राण शक्ति वाला हाथी खड़ा है एक से एक ऐसे मिलेंगे और उस हाथी से भी ज्यादा बलवान चिंटी हो जाता है जब उस में घुस जाए और गलती से कहीं वो पहुंच गया खोपड़ी में सूंड के ऊपर के भाग में ये तो हाथी को मार देता है हाथी मर जाएगा हाथी बहुत कोशिश करता है पानी लेता है अंदर में सूंड से फुर फुर फेंकता है चिंटी को बाहर निकालने के लेकिन वो आदमी ऐसे चिपक जाए अंदर बाढ़ काटते रहता है अंदर में चिंटी काट काट के उसको बताओ इतनी सी छोटी सी चीज ऐसी जगह पहुंच जाता है इतना बड़ा हाथी कभी मारे घुसने करते रहता है सुन से इसलिए करते रहता है और कहीं भी कोई चीज लेने से बोले खूब अतिर हवा मार कोई देखिए ना रहे उसको लेकर हम उठाएंगे अंदर घुस जाए और थोड़े से घुसने की वजह से पता लग जाए उसको तुरंत कहीं से भी जाएगा पानी पिए और उसके साथ चिंट को बाहर फेर देगा मौत आता है तो उसे होश नहीं रहता है वो चिंटी आराम से ऊपर चला जाता है इस प्रकार से प्राण शक्ति आप देख रहे हैं अनेक रूपता को प्राप्त कर गया एक ही वायु शरीर भी उपाधि प्राण रूपेण जो विद्यमान वह वा वायु अलग अलग शक्ति सामर्थ्य वाला हो जाता है अनेक रूप वाला हो जाता है एक तथा सर्वभूतांतरात्मा इसी प्रकार से वह आत्मा एक में बदल भूतों की अंतरात्मा है किंतु रूपम रूपम प्रतिरूपो भाई प्रत्येक उपाधि को लेकर के इस आत्मा तो भी शक्ति सामर्थ्य अलग अलग हो जाता है ज्ञान का सामर्थ्य सब सबके सामर्थ्य सब अलग अलग हो जाते हैं वो जो है जैसा है वैसे यहाँ पर भी दृष्टांत के अनुसार करते हुए कि कर फिर भी वायु जैसा बाहर में प्राणिपाधि तो प्राण आदि उपाधि रहित वायु है बहार वायु वही बाहर वाला वायु भीतर जब जाता है तो प्राण अपान संज्ञान लबत है कहा है ना उपाधि लग्र ने कहा था वह है ये। जब अंदर घुस गया स्थान रूपी उपाधि भेद से अथवा क्रिया रूपी उपाधि भेद से प्राणापान संज्ञाओं को प्राप्त कर जाता है रूपम रूपम पद प्रतिरूपो भाई लेकिन बाहर है वो जो वायु वो तो एक ही स्वरूप होता है व्यापक रूप होता है भाष्य वायुरथेक इत्यादि प्राणात्म भुवन प्रवेश भुवन मुन देहेश प्रवेश केंु प्रवेश प्राणत्मना प्राणत्मन सामूपे रूप रूप बभूव रूप प्रतिप बभूव सनम इति समानम समानमसवा पाठ है लिखित पुस्तक में समानम ऐसा सीधे सीधे पाठ थी लेकिन बाकी पुस्तकों में क्या मिला है इति सवा इत्या समानम ऐसा वेत्यादि सा अधिक पाठ है उचित नहीं लगता है भूवई थी समानम ठीक है इसलिए मूल भाष्यकरण में क्या छबा क्या सोने कोष्टक में डाल दिया ब्रैकेट में डाल दिया वेत्यादि ये नहीं होना चाहिए वास्तव में लेकिन पुस्तक में भी के सम्मानन इतनी ही पाठ है एक से सर्वात्म तो पूर्व कहता है एक ही सकल उपाधियों का आत्मा यदि हो जाए फिर एक का दुख अनुसार दुखी हो जाएंगे अथवा वह संसार का दुख आत्मा संबद्ध हो जाएगा आत्मा भी दुखी हो जाएगा संसार दुखी तम फिर पर्रम्ह परमात्मा की मदि है और पर में कोई दुख सुख होने लगेगा वही आपका तो है सब जो एक ही है अपने का दूसरा है ही नहीं से दुखी कौन है पर ही दुखी है सुखी कौन है तो सुखी है रो कौन रहा है पर्रम ही रो रहा है मनना पड़ेगा प्राप्तम अत एकदम उच्चत है उसके जवाब में बात कही जा रही है अगला मंत्र आएगा इसका सुंदर अवतरण दे रहे हैं परमात्मा दुखी क्या परमात्मा क्या जाएगा दुखी हो जाएगा दुख भिन्न तत् दुख का गुण से अभिन्न होने के कारण से लोकवत्, लोक के समान ये अनुमान इसको लेकर या सर्वात्म तत्व इत्यादि अविद्याम प्रतिम्बित धातु अज्ञो भ्रांत भवनी यदि कोई कहे अविद्या में प्रतिबित चैतन्य रूपा धातु है वह अज्ञ है वह भ्रांत है परमात्मा तो निरवि और परमात्मा कैसा तो है अविद्यान नहीं है इसे दुख साधन शून्य पद दुख साधन पूिमान आदि रहित होने के नाते न दुखी तथो तो न प्रयोजको हेतु तो इत्या वह परमात्मा जो ब्रह्म है वो दुखी नहीं हो सकता इस इस जो आप दुख का तो हैं सो ये कहते इस बात को समझाने के लिए अब मूल मंत्र में आता है सूर्य यथा सर लोकक्ष सूर्य य था सर्वलोक का सुचक्ष जैसे अपने प्रकाश से इस लोक का उपकार करता हुआ यह जो सूर्य है वह संपूर्ण लोक का ही नेत्र होकर के भी उस आध्यात्मिक जब पापादि दोष है लिप्यते चाचुशीर बाष है जब बाहि है आध्यात्मिक पापादि दोष उन दोषों से उसका कोई संबंध नहीं होता न लिप्यते अपवित पदार्थों के संसर्ग से भी होने वाले नेत्रि संबंधी जो वायु दोष है उनसे भी विलिप्त नहीं होता क्योंकि कहने का तात्पर्य देखो चक्षु में दो बात ध्यान रखना पड़ता है ये जो चक्षु देख रहा है है ना देखता है ना यहां दो तो चीजें एक तो दर्शन हो रहा है और जो तो चक्षु दर्शन कर सके चक्षुओं में घटाद के दर्शन का सामर्थ्य को कौन दे रहा है, है? चक्षु का विमानी देवता हरेक इंद्र का अलग देवता है देवता कौन है चक्षु का सूर्य इसे एक अनुग्राह है एक दर्शक है है ना सूर्य चक्षु का अनुग्राह करता है और यह चक्षु दर्शन का साधन इसी वजह से हुआ और दर्शन रूप का साधन चक्षु को लेकर दर्शन कौन कर रहा है यह दृष्टा जीव करता है सूर्य दर्शन नहीं करता है चक्षु घट को देखा इन घट का ज्ञान किसको होता है चक्षु के अनुग्राह सूर्य को होता है यह चक्षु का अभिमानी आपको होता है जीव को इसलिए उस दर्शन का अभिमान करने वाला जो जीव है इस जीव को ही उस घट संबंधी सुख दुखादि दोष है ना या गुण का संबंध होगा सूर्य को नहीं होगा है नहीं सूर्य अनुग्रह कर रहा है जरूर इन अनुग्राह सूर्य देवता उस चक्षु के अंदर सामर्थ्य देने के बाद उस सामर्थ्य को लेकर के जब दर्शन भी क्रिया होती है उस दर्शन क्रिया के साथ सूर्य का कोई अभिमान नहीं है इसलिए एक चक्षु के द्वारा देखा गया जो वस्तु है वह खराब वस्तु है अच्छा वस्तु है गुण या दोष है उनके साथ सूर्य का कोई संबंध नहीं होता किंतु दर्शन क्रिया से जो दर्शन हुई है इन वस्तु इन वस्तुओं को दर्शन मैंने किया करके जो अभिमान कर रहा है कौन है वो वह जीवात्मा उसको गुण दोष लाभ होता है सूर्य को नहीं उसी प्रकार यहां भी समझना है ब्रह्म में यह ब्रह्म जो सामान्य प्रकाश है वह इस बुद्धि पर अनुग्रह किया अनुग्रह किया बिंब उस पर पड़ा तो प्रतिम्ब जो पड़ गया उसके ऊपर वह प्रतिम्ब विशिष्ट रूप धारण करके भाई क्रियाकलाप करने में लग गया सूर्य का प्रकाश जो किरण के सामर्थ्य है वह चक्षु में आ गया आने में से क्या हुआ बाहर घटपट देखने के सामर्थ्य आ गया इसको जड़बुदा बुद्धि में ब्रह्म का चेतनता जैसे आ गया वो चेतन व्यवहार करने का सामर्थ्य आ गया उस बुद्धि को चेतन के कारण वह सामर्थ्य को लेकर बुद्धि जो व्यवहार करती है या मन जो व्यवहार करता है या जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार का अभिमान ब्रह्म नहीं करता किंतु बुद्धिया बुद्धि वच्छि जो चैतन्य का आवास चैतन्य है उस तो विशिष्ट जो अहंकार लेकर के अभिमान करने वाला वह उस व्यवहार का अभिमान कर रहा है इसे उस व्यवहार सुख दुख का संबंध उस अभिमानी जो जीव है अज्ञानी उसी को प्राप्त होता है न कि बिंबूता ब्रह्म को अनुग्रह को नहीं प्राप्त होता इस बात हो, का कदम सूर्य यथा सर्वलोक का चक्ष हो अनुग्रहते ना सघन लोक का चक्षु के समान चक्षु सूर्य ही है कहने अनुग्रह करके किनारा हो गया और काम उतरा ही है अनुग्रह करने उतना पर्यंत पर कार्य अनुग्रह करने के बाद क्या होगा आगे उसका कोई मतलब नहीं है आगे जो होता है उसका अभिमान करने वाले के ऊपर निर्भर है जैसे अब मान लो राष्ट्रपति आ रहा है अनेक राज्य होते जाएगा वो हाँ सीमाएं पार करता है एक राज्य का पुलिस क्या करता है अपनी सीमा तक ले जाता है छोड़ देता है दूसरे राज्य की पुलिस ले जा है और वहां का एक्सीडेंट हो जाए जिम्मेदारी किसका पिछड़े वाले प्राची के से थोड़ी पकड़ा जाएगा भी हमने तो अनुग्रह करके छोड़ दिया वहां तक उसके बाद हम तुम जाने आगे का हम नहीं जानते क्या हो रहा है हम खबर भी नहीं रहेंगे आगे वो जिंदगी हमारा की क्या हो गया आगे का यहाँ पर भी सूर्य ने अनुग्रह कर दिया चक्षु पे और चक्षु ने आगे क्या किया उसे उसको कोई ले सब ब्रह्म ने अपना जो चेतनता प्रकाशकता इतने सब चित आनंद तीन रूपता डाल दिया कहा बुद्धि में सर सर्व हर वस्तु में डाल दिया बुद्धि में तो विशिष्ट प्रकाश रूप में डाल दिया वैसे तो अस्थि भाती प्रिय में जो रूप है वह सभी में सामान्य रूप डाल देता है उसके बाद जो खेल चलता है नाम रूपेती वो आपका अपनी माया जान है उसका ब्रह्म से कोई लेन देन जैसे बच्चा प्रकट हो गया गर्भ से बाहर आ गया यहां तक ब्रह्म का काम है ईश्वर ने काम कर दिया आपको बच्चा दे दिया फिर उसके बाद आप क्या करेंगे उस ईश्वर से कोई लेन देन नहीं आप उसका नाम गधा रख दो घोड़ा रख दो हा? या बेलनगिरी रख दो कुछ और नाम रख दो मर्जी तुम्हारी नाम क्या रखोगे उसने आपका झूठ है यदि विधि के अनुसार रखोगे विधि को भी दे दिया भगवान ने ज्योतिष शास्त्र दे दिया है उसके अनुसार भी नाम रख सकते हो रखते कहा कोई कट्टी पुट्टी चुट्टी फोली नाम रख देते हैं उल्टा नाम भी तो राशि वगैरह को देख करके नक्षत्र कहा रख रहे हैं नाम और आजकल तो मॉडर्न अरे कंप्यूटर में नामों का लिस्ट है मॉडर्न नाम और देशी नाम दोनों आ रहा है दोनों का है आप जो मर्जी चुनो उनमें से और रूप तो जो मिला है वो तो काला पीला गोरा वो कैसा हुआ वो तो उस जीव का अपना कर्म है उसे भी ईश्वर को कोई हाथ नहीं है जैसा कर्म वैसा रूप मिला है नाम भी उसी हिसाब से मिल गया वो तो आपने दिया उसको इसलिए कहते हैं कि वह ब्रह्म ने अपने अस्थिवाद भी रूपता जो सामान्य रूप में दे देता है वही तक उसका कार्य है उसके आगे जो है वो की अपनी महिमा हो जाती है वो का अभिमान जो करने वाला होता है वह उस नाम जगत का व्यवहार करता है तो वो अनेक रूप ग्रहण कर लेता है अतएव उस ब्रह्म को अभिमानी के द्वारा जो ग्रहण किया जा रहा सुख दुख, उसका है कोई संबंध नहीं होता ब्रह्म सूत्र भाष्य में शुरू में ही कहते हैं संबंध भाष्य में एकदम आग्रम्भ में कह गया पशु के बाद लिखते हैं गुणे न दोषे संबद्ध थे उपाधिगत गुण या दोष को लेकर के इस ब्रह्म आत्मा का लेता एकस्त सूता अंतरात्मा उसी प्रकार या सर्वभूतम का अंतरात्मा एक है वह भी उसी प्रकार का है सूर्य के समान जिसे न लिख पते लोक दुख नि ब्रह्मजन्य संसार के दुख सर लिप्त नहीं होता बल्कि रज्जु के समान ब्रह्मबुद जन जो आध्यात् सर्प का जैसे राज्यों में कोई संबंध नहीं होता इस जहर जहराली का संबंध नहीं होता उस में, उसी प्रकार से समझाओ ब्रह्मजन्य संसार और तो संसार का दुखमयता या सुखमयता इत्यादि जो कुछ भी है वह तो उस आत्मा के साथ उसका मात्र में संबंध नहीं होता भाषण सूर्यो यथा चक्षुष आलोकिन उपकार चक्षु का आलोक द्वारा उपकार करता है मूत्र पुरुषादि अशुचि प्रकाशर्शि सरलोक चक्षुर भी और मूत्र पुरुषादि पुरुषादी अशुचि अशुद्ध प्रकाशन के द्वारा भी उपकार कर रहा है चक्षु दोनों पर उपकार कर रहा है ना नहीं तेरी यदि वहां प्रकाश ना पड़ा अंधकार रहेगा तू तो चक्षु देख नहीं पाएगा अंधकार है है पड़ा वस्तु चक्षु नहीं देख सकता है। कि उस पर भी प्रकाश पड़ना जरूरी है विषय पर तो चक्षु पर भी अनुग्रह दिया और तो विषय पर भी प्रकाश डाल दे सूर्य ने तब तो ये चक्षु विषय को ग्रहण कर लेता है चक्षु पर उपकार कर दिया अनुग्रह देवता बन करके सामर्थ्य प्रदान कर दिया और विषयों पर सामान्य प्रकाश को फेंक दिया ताकि जो चक्षु चक्ष तो सामान्य प्रकाश की सहायता से उन अशुद्ध या शुद्ध वस्तुओं को ग्रहण कर गर सके करता है सर्वलोक चक्ष सकल लोक का इस प्रकार चक्षु होने पर भी न लिप्य चुश्चा दर्शन निमित्त आध्यात्मिक पापदोषी बाह्य ही शुच्च संसर्ग दो चाक्षुष का दो अर्थ ले रहे हैं एक असुच्छी दर्शन निमित्त आध्यात्मिक पाप दोष दूसरा भाई जो असुची आदि पदार्थों का संसर्ग जन जो साक्षात दोष सूर्य का डायरेट संबंध हो रहा है ना गंगा किनारे जो लोग शौच कर जाते हैं तो सर सूर्य का प्रश्न डायरेट पड़े पड़ेगा कि पड़ेगा आप जो टॉयलेट में जाते हो टॉयलेट से चला जाता है कहीं चेंबर में चेंबर में से कहीं और चला जाता है ना वहां तो सूर्य का प्रकाश संबंध नहीं होता है जब बाहर लोग कर रहे हैं चल गंदगी तो सूर्य सूर्य का प्रकाश फटागिरे उस अशुद्ध प्रकार का संसल हो गया किरणों के माध्यम से अशुद्धता का संबंध हो किरणों के द्वारा सूर्य तक पहुंचता वापस नहीं है इसलिए कहते हैं कि एक तो व्यक्ति का आध्यात्मिक पापरिदोष है हम चक्षु से देख रहे हैं तो देख करके देखने के बाद हम उसका दर्शन के लाभ उठाते हुए पुण्य कर दे पाप कर दे वह हमारे अंदर रह जाता है इससे उनका कोई समझ नहीं रहता है और दूसरा जिन वस्तुओं को प्रकाशन किया वो सुगंधित पदार्थ प्रकाशन कर रहा है फूल पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ गया गुलाब पर भी उधर और में शौच पड़ा उस पर भी प्रकाश पड़ रहा है नए फूल का सुगंध से वह सूर्य आनंदित होता है शौच का दुर्गंध से वह खिन्न हो जाता है ऐसी बात नहीं होता बाह्य अशिक्षादि पदार्थ संसर्ग दो अशिक्षा पदार्थों का संसर्ग जन्य जो दोष है उसके द्वारा लिप्त नहीं होता एक एकमा न लिप्य थे लोक दुखे ना्य ठीक उसी प्रकार से यह ब्रह्म एक होता हुआ सगल भूतों का अंतरात्मा होते हुए लोक दुखे नोक जीवों के द्वारा अनुभूय दुखादि के द्वारा भाई जो विषय है घटपटाली के द्वारा भी उसका कोई संबंध वास्तव में नहीं होता लोको ही अविद्या स्वात्म अध्यस्तया काम करमोभ दुखम दी क्योंकि लोक क्या है अविद्या स्वात्म अध्यस्थया अविद्या के द्वारा स्वात्मा ने अध्यस्थ होने से अविद्या में प्रतिम्बी हो गया चैतन्य जो भ्रांत पुरुष है वो क्या सोचता है काम आदि दोष से प्रयुक्त हो गया और कदम मैं कर्म करूंगा काम कर्म उससे उत्पन्न फिर जो फल है सुख दुख काम कर्मोद्भव दुखम सुखं अनुभव दी न तो सा परमार्थत स्वात्मी लेकिन वह जो है परमार्थत आत्मा में नहीं है इस जान बुझे प्रयोग कर दिया जानकर के न तो, तो स्वात्मनी ये कहते ना काम करो दो है ये दुख का मात्र निषेध करना होता तो कहते दुख नहीं वास्तव में दुख का कारण कौन है कामना कामना कारण कौन कारन है दुख का कारण कर्म कर्म का कामना कामना का कारण आध्यास, आध्यास उदाहरण अविद्या जड़ को निषेध कर दे रहे सामार्थ स्वापनी ना खेल रचा हुआ है वही परमार्थता में है नहीं, जैसे कपड़े में माड़ नहीं होता आप पहले क्या करते हो ऊपर से मार लेप देते हो है ना तब घटित पट होता है कपड़े क्या से धागा बना धागे से कपड़ा बन गया और कपड़ा तो वही ढीला डाला रहेगा उसे पेंटिंग थोड़ी होएगा उसको मांड डाल देते मांड तो कपड़े में तो तो तो है गया तो ऊपर से डाला हुआ है आपने चिपका दिया उसको पेंट लेप दी वह आगंतुक है वह पटका स्वरूप में नहीं ऊपर से डाल दिया गया है फिर उस घटित पट पर आपने रेखा की ये राजा है ये मंत्री अपने कपोर कल्पना करके गए रंग भर दिया मकान है ये दरबार है ये जंगल है ये वो है सारी कल्पना कर रंग रंग डाल करके यदि घटित पट ही नहीं बनता तो आगे रेखांकित पट होता क्या रेखांकित पट लांचित पट नहीं होता तो रंजित पट भी कहां से होगा इसलिए आप चित्रों को निषेध करना की चेष्टा क्यों करें हम सीधा मांड को ही निषेध कर दो तो कपड़े में तो सारा सहा हो गया कि नहीं हो गया तो उसके वजह से बाकी आए और वही रीट हो गया तो आगे का कुछ नहीं टिकेगा इसलिए नहीं को पहले तुम इस रंगों को निकालो फिर रेखाओं को हटाओ फिर मांड को निकालो तब कपड़ा मिलेगा ऐसे करने क्या जा रहे सीधे हम मांड को पानी में डाल देंगे सीधे कपड़े का मांड निकाल देंगे और चित्र सब हो जाएगा, कपड़ा कपड़ा रह जाएगा। इसे जान करके ये नहीं करें कि परमार्थ के तो साथ तब दुख रही है मंत्र ने तो कह दिया लोक दुख के ना न लिप्य थे करके लेकिन वास्तुशता क्या है लोक दुख का कारण होता अभी दया न ये इसका अर्थ है इसे भाषा जान करते कर देना तो सा परमार्थ तो स्वात्थ नहीं देते बात को लेकर स्वरूपेण भ्रम आविष्य विपरीत बुद्ध अध्यास बाह्यत्म रज्वादी नाम तथा स्वरूपेण ब्रह्म का अविषय है रज्जु रज्जु को भ्रम वा क्या न रज्जु में ब्रह्म है न रजभ ब्रह्म का विषय कुछ भी नहीं हुआ विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यत्म विपरीत बुद्धि के, के अध्यास करके ऊपर से आप केवल कल्पना कर बैठे हो रज्जु में सर्व का तथा तो उसी प्रकार से चैतन्य से उपाधि अध्यास आश्रय उपाधि स्वरूप के भी। द्वारा अध्यास आश्रय हम चैतन्य को भले मान ले रहे फिर भी निरुपाधिक बिंब कल्प ब्रम रूपे निरुपाधिक बिंब की जो सदृश होकर जो ब्रह्म है, उस रूप से अध्यास अनाश्रय वास्तव में वो अध्यास का आश्रय भी नहीं है नहीं वाक्य में अध्यास ही नहीं अध्यास अनाश्रय न दुखित प्राप्ति ब्रह्म में दुखित प्राप्ति ही नहीं हो सकती भाष्कर यथा रजु शुक्ति को शगनेशो सर्प रज तो मलानी नैरत आदि नाम सतोश रूपाणी संधे इसके पहले में एक बार बहुत अच्छे ढंग से समझा दिए हैं अनेक दृष्टांत दृष्टान लिया जाता है रज्जु शुक्ति का उषर और गगन ऊषर भूमि मरु का रजिस्थान का रेत रेतीला जमीन को कहते मरु या उदर और गगन चार दृष्टान सर्प रजत उदक मल रज्जो में सर्प शुक्ति में रजत और ऊषर में उदक गगन में मल। गोष रूपाणी सं इनमें से कोई भी वास्तव में रज्वादियों का स्वतः दोष रूप नहीं होते हैं संसर्गनी, विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्ता तोष वि भाव्यंत वास्तव में क्या है संसर्गिनी विपरीत बुद्धि क्या किया रज्जु से संबंध कर लिया लेकिन उस रज्जु का सामान्य से संबंध होते ही बराबर आपकी बुद्धि ने क्या है उसका विशिष्टाश्रहण न करते हुए उस परेगा दूसरी चीज को अभ्यास कर विपरीत बुद्धि ने क्या कर दिया उस रज्जु को का जो विशिष्टांश रज्जु नहीं किया का उस विशिष्टांश के जगह पर सर्पांश को जोड़ दिया संसर्गन कौन है वहाजु उसमें विपरीत बुद्धि के द्वारा अध्यास निमित अध्यास विपरीत बुद्धि से आपने क्या कर दिया है तोष दिभावत है वह दोष वाला सर्पादी वस्तुओं वाला ऐसे भाषित होने लगता है नोष ही तेम लेपाह ले वास्तव में उन दोषों के द्वारा तेसाम मे रजवादी नाम कदापि न संबंधो कदापि होता विपरीत बुद्ध अध्यास बाहिया विपरीत बुद्धियों के अध्यास के द्वारा केवल ऊपरी ऊपरी से संबद्ध होता दिखाई देता मात्र है वो तथा आत्मनी उसी प्रकार से आत्मा में सर्वो लोग क्रिया कारक फलात्मक विज्ञानम सर्पादि स्थानीय विपरीतम अध्यस् इसे सारा जीव जो जितने भी जीवात्मा है अपने क्रिया क्रियाकार फलात्मक विज्ञान को लेकर जो कि कैसा है क्रिया क्रियाकार फलात्मक विज्ञान सर्पाज सर्पाजी स्थानीय सर्पाजी कैसे क्रियाकार फलात्मक जो विज्ञान जो चल रहा है आपको बुद्धि में यह सर्प के जैसा है विपरीत मध्य सब वो भी कैसा अभ्यास कर रहा है उल्टा उल्टा अभ्यास वह चेतन है आप जड़ अभ्यास कर, कर, कर, कर रहे हैं वह प्रकाश है आप अप्रकाश का कर रहे हैं वह है आप अनानंदता का कर रहे हैं सब उल्टा ही ग्रहण कर रहे हैं आप और दुखी हो रहे बे मतलब ये उल्टा अभ्यास न करे सर्फ का अभ्यास न करे तो भय क्यों होगा आदमी को रज्जू को देख लेते रस्सी को देख लेंगे का ही विज्ञान भी हो जाता तो भयादि नहीं होगा यानी उल्टा ग्रहण करने से भयादि हो गया तो सिर्फ एक में, थी थी थी में उल्टा ग्रहण हम कर लेते हैं इसे क्या होता है भयादि हो जाता है उल्टा ग्रहण क्यों कर लिया अविद्या के कारण से ये अविद्या के कारण से आपके अंदर भी क्या हो गया काम कर वाली दोष हो गया क्रियाकार फल भेद आपने ग्रहण कर लिया रागत में शादी घुस गए सारे आ जाते हैं ना फिर अविद्या आ गई का मतलब वो सारा चीज ले आती है वो राशन पानी लेके आती है ऐसी नहीं आती वो अकेली आ गई फिर आपको छूट देगी क्या वो ऐसा नहीं करती वो जब भी आएगी पूरा प्रशंसार लेके आती जब जाएगी इसलिए पूरा प्रसंसार लेके जाएगी विचित्रता है इसलिए तन जन्म मरणा दुखम अनुभवंती अनुभवती लो कहा इसलिए तन निमित्त के ही जन्म मरण आदि को यह दुनिया अनुभव किया करता है न तो आत्मा इसलिए वास्तव में आत्मा जन्म मरण आदि का अनुभव करता ही नहीं है ऐसा बुद्धि का अकेला बुद्धि अनुभव करती है और आरोप लगा देती है आत्मा अनुभव कर रहा है तुम हो ऐसा बोल देती है जीव कह देती है आत्मा को कह देती है कि भाई आत्मा ही दुखी है सुखी है आत्मा के व्यवहार कर देती है उपाधियों तो का आत्मा का का होने के बावजूद भी विपरीत अध्याय निमित्ते लिप, न लिप्य थे लोग दुख के नत्मा का आत्मा होने पर भी विपरीत अध्याय के निमित्त जो लोक दुख है उनके द्वारा विप्त नहीं होता कुतः ऐसा रजवादी वेब विपरीत बुद्धि के समान है समझो आत्मा और वह सर्व जो है जैसा वहास के अगर बाह्य माता प्रतीत होता है उसी प्रकार यहां भी है समझना चाहिए बाय हो ये सही थी छा नहीं समस्या है आपने इसका कहने का मतलब है इन सकल उपाधियों की अपेक्षा से सकल उपाधि कहते हैं अपने अपने अध्यास के कारण से सुख दुख का जीत है इंसान की अपेक्षा से निरुपाधिक वाज ब्रह्म है वह आनंद रूप है दुख का जी से लिप्त नहीं का मतलब क्या वह आनंद ही आनंद है यह आप कहना चाह रहे हैं इसे लगता है आपने सापेक्ष कथन करने आनंद मीमांसा में जैसे है ना उत्तरोत्तर क्या है सुख ज्यादा है आनंद की प्राप्ति ज्यादा है एक मानुष आनंद गंदर की पेशा से गंधर्वान कर्म देवानंद आदान देवानंद गंधर्वान उत्तरो बताते जाए जा रहे हैं आप आनंद की अधिकता भय की न्यूनता भय घटते जाता है आनंद बढ़ते जाता है इस वक्त हम लोग भयमीमांसा भी कहते हैं आनंद मीमांसा वहां आप देख रहे हैं क्या में क्या हो रहा है आपने सापेक्ष कथन सब ब्रह्म में जो आनंद है जो परमानंद कह रहे हो वह परमोत्कृष्टता जो कहा है आपने इन निकृष्ट के पीछे से सापेक्ष आनंद बुद्धि है वहां यह आपत्ति है टीका में सिला अवतरण का अगले मंत्र के देते हुए कह रहे हैं परोत्कर्ष दर्शन पारतंत्र दुख कारणम प्रसिद्धम तद अभाव न परमात्मा दुखी तथा तत्पाप्ति तथ पर भविष्य परोत्कर्ष का दर्शन जो होता है पारतंत्र स्वीन तम दुख कारण जो जी जीवों में दुख का कारण है वो तीन है एक परम उत्कर्ष का दर्शन मनुष्य विज्ञा गंधर्वों का उत्कर्ष दिख रहा है गंधर्वों को अपने शरीर देवता दिख रहे हैं देवताओं को उनसे श्रेष्ठ इंद्र दिख रहा है इंद्र को अपने श्रेष्ठ गुरु दिख रहा है बृहस्पति उसको भी प्रजापति दिख रहा है ऐसे पर उत्कर्ष परोत्कृष्ट देख रहा है ना वो आपको दुख का कारण होता है हम लोग ये बोलते हैं ना आजकल तो विशेष रूप में दूसरा सुखी है तो उसका सुख को तो कर्म दुखी है वो सुखी क्यों है ये बड़ी समस्या है दूसरा काम कर रहा है तो काम क्यों कर रहा है हमारे से फॉल्स नहीं बैठ रहा हर चीज में कोई सेवा कर रहा है तो क्यों कर रहा है वो अच्छा भोजन बने तो क्यों बना अच्छा भोजन हमारे जैसे ही बनाना चाहिए हर चीज में वो तो कोई अच्छा खा रहा है तो क्यों अच्छा खा रहा है बड़े तो खा रहा है वो घी खा रहा है क्या ठीक नहीं हम तो सूखे सूखे हैं वो क्यों घी खा रहे जरा पर्वोत्कर्ष दर्शन दूसरा पारतंत्र अपने आप जानते तो दूसरे के अधीन मान रहा है परतंत्रता मानता है स्वतंत्रता नहीं मान पाता अपने आप में और तीसरा अपने में हीन भावना है। ये तीन ही स्वशीहीनत्म दुख का। कारणम प्रसिद्धम और तीनों के तीनों अभाव है कहा परमात्मा तद परमात्मा दुखी तो क्योंकि परमात्मा में जो उत्कर्ष है ब्रह्म में वह निरपेक्ष है सापेक्ष नहीं है और अपरतंत्र नहीं है पूर्ण स्वतंत्र है और सिर्फहीनत्व है नहीं पूर्णत्व है ये सारा इसी कारण से वह परमानंद रूप ही हो गया दुखित्व नहीं है अतः तथा इसीलिए तत्ति उस ब्रह्म स्वरूप की जो पर ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति जो है ना वही वही पर इस बात को करने आरंभ होता है अगला मंत्र एक वशी सरभूता एक बहुदा योतीस्थम ये पश्य धीरास तेषा स्व शाश्वतम ने कहते कि देखो एको वशी स्वर्भूतांतरात्मा जो एक है वशी स्वतंत्र सकल भूतों का अंतरात्मा है एकम रूपम बहुदायक एक और अपने एक विषय विज्ञान स्वरूप ही अनेक प्रकार से कर लेता है इस एक बिजली जितना आकार के बल्ब जैसे रंग वाले बल्ब वैसे ही के रंग वाला रंग वाले होकर के प्रकाशित हो जाती बिजली है वह बिजली के प्रकाश का स्वरूप क्या वास्तव में एक सफेद आकार है अलग अलग रंग का हो जाता है अलग अलग आकार के हो जाता है अलग अलग सामर्थ्य का जीरो वाट का बल्ब है चालीस वाट पंद्रह ग्यार वाट ग्यारह वाट आजकल तो कई वाटों के बल्ब हो गए हैं नहीं जीरो से लेकर के वाट आग तो वाट है, वाट है, वाट है, वाट पहले तो 25 40 है है है है है ना नहीं 11 भी भी भी 22 लगते छोटे छोटे तो वाट का नाम मतलू इतनी मात्रा कम होती है उसमें छोटा छोटा जीरो से ज्यादा तो है जीरो तो सबसे शून्य ना वो धो से नीचे तो हो नहीं सकता कोई बल तो उसी प्रकार का यहां पर भी एक स्वच्छ विशुद्ध रूप वाला होते ही भी बहुदा होते धारण कर लेता है तम आत्मस्तम आत्म से आता बुद्धि आत्मस्तम बुद्धिस्थम तम आत्मान चैतन्यम ये अनुपष्यंती जो अभिव्यक्त उस, उस आत्मदेव को चैतन्य को जो अनुभव करते धीरा कौन अनुभव कर पाता लेकिन धीरा धीर पुरुष लोग तेम शासगम उनको ही उन पुरुष को देखने देखते हैं उन्हीं को वह नित्य शास की प्राप्ति होती है नेत्र अन्यों को नहीं